द्रं कर्णे स्निया भद्रं पश्ये माक्षत्र स्थिर सुंसस्ताशेन ओम ओ शान अथर्ववेदीय मांडव के कार्य का अद्वैत प्रकरण के अंतिम कार्य का टीका चल रहा है इसके साथ चल रहा था तो सारा निष्कर्ष से निकला इस अद्वैत प्रकरण का न कश्चित जाए तो ये जीव और संभविद्य थे ये तत्सम सत्यम सक यत्र किंत न जायते कोई भी जीव पैदा नहीं होता इसके मान्यता जो बनी हुई है पैदा होना जैसा पैदा वास्तव में नहीं होता काल्पनिक का है इसकी उत्पत्ति वास्तविक है जैसे घटाकाश की उत्पत्ति वास्तविक नहीं है घट रूपी उपाधि की उत्पत्ति होती है हम घटाकाश उत्पन्न हो गया मानते हैं वैसे यहाँ भी आत्मा व्यापक है सर्वत्र है जैसे आकाश व्यापक है विभू है घट बनता है तो वहाँ आकाश दिखने लग गया तो गढ़ाकाश आने लगे वह आकाश पैदा नहीं हुआ ठीक इसी प्रकार आत्मा व्यापक है द्विभू है जब तो शरीर उपाधि बनते हैं तो आत्मा वहां भाषने लग जाता है हम आत्मा की उत्पत्ति समझते हैं वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती है न कशित तो जीव कोई भी जीव पैदा नहीं होता संभवश्य नीद्यते कारण इसका है ही नहीं संभव संभवती अस्मत संभव है जिससे होता है संभव है कारण उत्पत्ति कारण इसका है तो उत्पन्न करने का कारण नहीं इसका ये तत्त सत्यम उन उपाय आदि में यही सत्य है ऐसा उत्तमम सत्यम ये यही है सत्य मुख्य सत्य यही होता है यत्र कित नजाएते जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता अजात बाप जो होता यही सत्य है यही सत्य कुछ भी हुआ नहीं है रज्जु में कुछ भी होता नहीं किंतु ऐसा दिखाई पड़ता है हुआ जैसा लगता है अज्ञान की महिमा से वास्तव में कुछ भी नहीं होता रज्जु सर्पा भी नहीं हो सकते रज्जु में रज्जु बनी नहीं सकते वास्तविकता यह पार्थिक दृष्टि ऐसा इसी के टीका चलना था उतना उपायना परमात्म सत्य के अद्वैत अद्वैता अनुपूर्वादी की शंका थी महाराज पूर्व में जो उपाय बताए गया था उपाय जो भी हो ब्रिलोह आदि दृष्टांत देकर के सृष्टि की चर्चा की उपाय बताया उस आत्मा को समझने के लिए उपाय बताया और मनोनिग्रह साधन बताया सृष्टि की चर्चा की उपासना बताई मध्यम अधिकारी और मंड अधिकारी उपासना की चर्चा की तो ये सब जो उपाय हैं, सत्य है पूर्वी यही बोलता है उपारण उपायन जितने भी हम उपाय बताया था आत्म प्राप्ति के साधन जो बताया था ये साधन परमार्थ सत्य अत्य सत्य यदि वास्तविक परमार्थिक सत्य है ये उपाय होगी एक उपाय रह जाएंगे आत्मा दो हो जाए अन्य प्रवृत्ति और वास्तविक सत्य नहीं है असत्य है उपाय तो उसकी ज्या, उसका ज्ञान नहीं होगा असत्य से उसका ज्ञान नहीं हो सकता यही पूर्वाधि की शंका थी उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं उपाय में पारमार्थिक सत्यता होने की आवश्यकता नहीं है व्यावहारिक सत्यता को लेकर के उपाय बन सकते हैं पारमार्थिक रूप से अद्वैती सिद्ध हो जाएगा एक ही होगा वैसे ही असत्य पदार्थ से भी सत्य के लिए उपाय बन जाता है असत्य पदार्थ भी बन जाता है जैसे प्रतिबिंब जो होता है असत्य होता है किंतु बिंब के लिए जानकारी देने के लिए उपाय बन जाता है बिम्ब सत्य है बिंब के लिए उपाय बन जाता है प्रतिबिंब प्रतिबिंब को देखने से बिंब का ज्ञान हो जाता है सत्य की प्राप्ति के उपाय हो जाता है ये तरह इसी प्रकार इनको सत्य होना कोई आवश्यकता नहीं हो पाएगा तो सत्य न होने पर भी व्यावहारिक सत्य है सृष्टि आदि व्यवहारिक सत्य में लिया हुआ है पारमार्थिक सत्य न होने पर भी उस परमार्थ वस्तु तो आत्म प्राप्ति के साधन हो सकते हैं अद्वैत प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। एक उत्तर दिया है आकर ने कहा न कश्चित जाए गे जीव ये कहा परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो कोई जीव उत्पन्न होता ही नहीं है यह तो व्यवहार में बोला जा रहा है उत्पन्न होता है इत्यादि कहा तत्र हेतु महा क्यों उत्पन्न नहीं होता कहते सम्भवश्य न बीतते है संभव न बीत इसका कारण नहीं है कैसे उत्पन्न होगा कोई भी वस्तु तो उत्पन्न होगा उसका कारण होता है एक असाधारण कारण होता है जिसे उत्पन्न होता है इसका कोई कारण ही नहीं है कहाना एक उत्तर दिया श्लोकाक्षराणी व्या करतुम कर दिया कारिका के अक्षरावली का व्याख्या करते आगे सर्वोपी एक आश्र गाता सर्वोपी अयमिग्रह आदि सृष्टि उपासना चोता जितने भी साधन बताया था आत्म प्राप्ति के साधन मनोलिग्रह, इसी प्रकार बताया, करके सृष्टि बताया था मृल्लोहुलिंगादे सृष्टि या चोरीता पुरा उपासना भी कहा उपासना तीन प्रकार के आश्रमा स्त्रि विदाहीनावत्व दृष्टया उपासने प्रष्ठेय उपासना उपा, उपासन प्रतिष्ठेयम तदर्थम अनुपम हुआ ऐसा कहा था तो जो मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी के लिए अभी अंतकर्म शुद्ध नहीं हुआ है उसके लिए उपासना की चर्चा होगी है अद्वैत में ले जाने के साधन किन्तु उत्तम अधिकारी के लिए उपासना आदि नहीं है करके कहा था उपासना कारण बन जाता है अद्वैत प्राप्ति में क्योंकि अंतकर्म की शुद्धि नहीं है या विक्षेप है अंतकर्म शुद्ध तो हो गया वैराग्य तो हो गया किंतु विक्षेप है अभी मनुष्यदि भावना है तो उसको एकाग्र करने के लिए उपासना की आवश्यकता मल तो हट गया है निष्कांत कर्मादि जो भी किया होगा उसके द्वारा शुद्ध तो हो गया है अंधगर्म शुद्ध होगा तो विष्णु से वैराग्य होगा वैराग्य तो है किंतु विक्षेप गया भी अभी तो विक्षेप हटाने के लिए उपासना चाहिए एकाग्रता के तो उपासना मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी को लेकर कहा यह भी व्यर्थ नहीं होते हैं ये कहा था सर्वोपी अयम मनोनिग्रह आदि जितने भी या साधन बताया आत्म प्राप्ति के अद्वैत के लिए साधन बताया मनोनिग्रह आदि हो चाहे ब्रोहादिवत सृष्टि कहा हो चाहे उपासना कहा हो परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपायित्व ना न परमार्थ सत्य ये परमार्थ आत्मा के स्वरूप की ज्ञान के लिए उपाय बताए किंतु ये परमार्थ सत्य ये नहीं है उपाय परमार्थ सत्य नहीं है व्यावहारिक सत्य है जो भी बताया व्यावहारिक है परमार्थ सत्य वस्तु नहीं है उपाय हो जाते हैं जो बोला जाते हैं ठीक है हम देख व्यावहारिक सत्यत्व में वो उपाय नाम जो उपाय बताया गया चाहे सृष्टि वाक्य आए चाहे उपासना आया चाहे मनोनिग्रह आया तो व्यवहारिक सत्य है वो व्यावहारिक सत्यत्व में उपाय नाम न ना परमार्थ सत्यत्व अंगीकृत यही परमार्थ सत्य नहीं है उपाय और अद्वैत भाव में जाना परमार्थ सत्य है ऐसा अंगीकृत सृष्टि पारमार्थिक सत्य से प्रतिपत्ति उपाय उसे सृष्टि उगता सृष्टि कही मृलो आदि वित्तीय आदि का दृष्टि सृष्टि की बात करी है क्योंकि सृष्टि ही पारमार्थिक सत्य से प्रतिपत्ति उपाय सृष्टि उगता सृष्टि कही गई पारमार्थिक सत्य के ज्ञान के उपाय रूप से कहा वो व्यावहारिक सत्य सृष्टि पारमार्थिक सत्य न पर भी उसके लिए उपाय हो जाता है टीका यदुक्तम मनो निग्रहादिना पर द्वैत हानि तथा कहते पूर्वाज ने कहा महाराज जो उपाय जो है यदि सत्य हो परमार्थ सत्य द्वैत की हानि हो, हो जाएगी उपाय भी रह जाएंगे और द्वैत आत्मा भी रहेगा दो हो जाएंगे जो कहता है, उसको उत्तर में कहते हैं ना करके बोलते हैं आगे न परमार्थ सत्या सृष्टि आदि परमार्थ सत्य नहीं है ऐसे वास्तव टीका में आ गए केशा अपरमार्थत्वे कथम अद्वैत प्रतिपत्ति इत्यपिना पूर्वादी शंका कर सकता है कि महाराज अगर वो उपाय परमार्थ सत्य नहीं आए तो फिर वो परमार्थ सत्य के उपाय कैसे बनेंगे वो उसका ज्ञान कैसे होगा इतनी ना ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए सिद्धांत करना केशा उपायाना सृष्टि आदि उपाय अपरमार्थव्य यदि परमार्थ नहीं है वो व्यावहारिक है तो उस स्थिति में कथम अद्वैत प्रतिपत्ति अद्वैत का ज्ञान कैसे होगा फिर यह शंका भी नहीं करनी चाहिए थी न इत्यपि न सिद्धांत का ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए क्यों व्यावहारिक सत्यानाम अपनी तत्प्रमित हेतु प्रतिबिंबवत्मत्ति ऋतु वो व्यावहारिक सत्य होने पर भी उस अद्वैत की प्रतिपत्ति प्रति का कारण बन जाते ज्ञान के का कारण हो जाते जैसे प्रतिबिंब है प्रतिबिंब मिथ्या है व्यवहार में दिखाई पड़ता है किंतु बिंब का सत्य बिंब का ज्ञान का कारण बन जाता है उपाय बन जाता है प्रतिबिंब को देख करके बिंब का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार यहाँ भी कहा यही कहा जाते हैं यही ठिका भी बोल रहे हैं व्यावहारिक सत्यानाम जितने भी उपाय जो बताए गए व्यावहारिक सत्य है सब व्यावहारिक सत्यानाम अपी तत्प्रवृति हेतुत्व उस अद्वैत की प्रवृति का हेतुत्व उसमें रह जाएगा कैसे रहेगा प्रतिबिंब जैसे प्रतिबिंब होता है वो सत्य नहीं है फिर भी सत्य बिंब का परिचाय हो जाता है ज्ञान के साधन बन जाता है प्रतिबिंबवत्पत्तिभाव उपायाना व्यावहारिक सत्य पार्वाथिक सत्यम न सी तत्रह पूर्वादिक शंका करता है कि महाराज उपायाना व्यावहारिक सत्य न्यावहारिक सत्य तो है ना आपने स्वीकार कर लिया न उपाय सृष्टि आदि है उपासना आदि है मनोद्रद्रा आदि को व्यवहारिक सत्य मान लिया तो उपाय नाम व्यावहारिक सत्य क्यों नहीं हो व्यावहारिक सत्य होने से पारमार्थिक सत्य तो क्योंकि व्यावहारिक सत्य जो होगा पारमार्थिक सत्य होगा ऐसे क्यों नहीं माना जाए उसको उपाय पारमार्थिक सत्य होगा अगर पारमार्थिक सत्य होगा तो अद्वैत कहानी हो जाएगी क्यों हमने कहा था एक उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते है तो पूर्वादी की क्या शंका है अनुमान करेगा कहते हैं कि टिप्पणी है पांच की व्यावहारिक सत्य नहीं हो इसके ऊपर में पांच की टिप्पणी है उपाया परमार्थ संतो पूर्वादि का अनुमान है उपाय जो है वास्तविक है व्यावहारिक सत्यानाम अभी षष्ठंत में होगा वो टिप्पणी वहां घटने वाली नहीं है उपाया नाम व्यावहारिक सत्यत्व यह व्यावहारिक सत्यत्व तृतीयांत में चाहिए वो तभी यह अनुमान घटेगा टिप्पणी घटेगी टिप्पणी पूर्व पंक्ति में होगी व्यावहारिक सत्यानाम में उस टिपी को चाहिए उपाय नाम व्यावहारिक सत्य नहीं ब इस व्यावहारिक को ऊपर चाहिए ऊपर वाली पंक्ति में नहीं लगी टिप्पणी उपाया नाम व्यावहारिक सत्यत्व सत्य नहीं बार पूर्वाज बोलता है व्यावहारिक सत्य जो होता है पारमार्थिक सत्य हो जाता है कैसे होगा तो अनुमान देगा वो यही इसके ऊपर अनुमान देगा टिप्पणी में उपाय परमार्थ संतो उपाय वास्तविक है परमार्थ संत व्यावहारिक काल अबाध्यत्व व्यवहार काल में बाधित नहीं होते हैं व्यवहारिक काल में उपाय बाधित नहीं होते हैं इसलिए वास्तविक है हाँ जैसे ब्रह्मवत जो व्यवहारिक काल में बाधित नहीं होता हो परमार्थ सत्य होता है जैसे ब्रह्म ब्रह्म का बाद नहीं होता व्यवहार में नहीं होता है तो परमार्थ सत्य भी होता है वैसे उपाय का भी बात नहीं होता परमार्थ सत्य है ये पूर्वाधि अनुमान देगा उपाय को परमार्थ सत्यत्व घोषित करेगा काल में अबाध्य होने के कारण बाधित होने के कारण से परमार्थ सत्य है परमार्थ सत्य यदि उपाय हो जाएंगे तो द्वित हो जाएगा ये पूर्वाधिक का कहना है कि अनुमान है नहीं हो इस अनुमान के द्वारा ही व्यावहारिक सत्य नहीं वक्त टिप्पणी है कि अनुमान है नहीं हो ऐसा अनुमान के द्वारा ही पार्थिक सत्य हो जाएगा ऐसा पूर्वाधि की शंका हो गई तो उसके उत्तर में कहते इस अनुमान में उपाधि देंगे सिद्धांत ये यत्वाभाष बनाएंगे इस अनुमान को उसके उत्तर में त्राहके टिप्पणी उक्त अनुमान से अनादि रूप अनादिरूप उपाधि अभिप्रत अनादिरूप उपाधि लग जाएगी यहाँ अनुमान में है यत्र, -यत्र तत्र तत त्र तथा अनादिरूपत्व जहां जामार्थ जा सत्य होगा अनादि रूप मिलेगा काम मिलेगा ब्रह्म मिल जाएगा दृष्टान्त में मिल जाएगा पर वो परमा सत्य अनादिरुपी है वह अब पक्ष में देखो यत्र यत्र हेतु क्या था उसका व्यवहार काल अबाध्यत्व व्यवहार काल में जो बाधित नहीं होगा इसके व्यावहारिक पदार्थ है बाधित नहीं होता किंतु वहां परमार्थ सत्यत्व नहीं होता क्या कि अनादि उपाधि मतव तो नहीं होता जिसमें अनादि रूपत्व तो नहीं रहेगा ये उपाय में अनादि रूपत तो नहीं है सब शादी रुपत तो है ये यहां मान साहित्य का व्यापक हेतु का अव्यापक उपाधि है इस अनुमान में उपाधि है कि अनुमान के द्वारा पारमार्थिक सत्य तो उपाय को सिद्ध नहीं कर सकते सिद्धांत को यही करके कहा आहा करके बोला परमार्थ इत्यादि वास्तव में कहा परमार्थ सत्य हम तो वास्तविक पूछो तो यह है न कशित जाए तो जीवन कोई चीज पैदा ही नहीं होता क्योंकि तो इसका कारण कोई है नहीं कैसे पैदा होगा उत्पन्न तो होने के लिए कारण चाहिए हाँ उपादान कारण निमित्त कारण न जाने कितने कारणों की आवश्यकता है नही संभा असंभा इत्यादि बोलते हैं तो ये नहीं परमार्थ तो न कषि जाए ते इत्यादि कहा तदेव स्पष्ट ये जो पारमार्थिक सत्य रूप से जीव पैदा नहीं होता क्यों कहा ये जो कर्ता भोक्ता जो मान्यता है ना परमार्थ सत्य नहीं है ये कहते भाष्य में कहा एक का तदेव स्पष्ट तदेव माने वस्तु तो जीव से अनुपन्न वास्तव तो में।, में जीव उत्पन्न हो ही नहीं सकता एक कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि जो है अंतकरण के धर्म को आरोप करके दूसरे का धर्म दूसरे में लगा करके बोला जा रहा है जैसे घड़ चलते चलता है जब जहां से वहां घड़ को लिया जाता है तो घटाकाश का भी जाना जैसा मानते हैं उपाधि की जो क्रियाएं होगी उपहित में मान लिया जाता है ऐसी स्थिति आ जाती है यहां भी वो तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व धर्म तो अंतकरण का है क्यों तो लगाया जाता है आत्मा वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं आता, ये कहा कर्ता भोक्ता आचरण उत्पत्ति के कर्तृत्व भोक्तृत्व भी इसमें उत्पन्न होने वाला नहीं है कर्ता भोगता रूप से जीव पैदा नहीं होता के रचित अभी प्रकार किसी भी प्रकार से जीव पैदा नहीं हो सकता ठीक कहा। स्वभावत अजत्व हेतु कर क्यों पैदा नहीं हो सकता स्वभाव अजत्वा स्वाभाविक रूप से अजन्मा है तो स्वाभाविक रूप से अजन्मा होगा उसकी उत्पत्ति किसी भी हेतु से हो सकता न कच्चित जायती जीव स्वभाव तो अजत्वा स्वभाव तो अजन्मा है वो उसका स्वभाव है अजन्मा अजन्मा की उत्पत्ति कहा स्वभाव तो अजत हेतु कर्तव्य हेतु यही बना देना है उत्पत्ति के अभाव हेतु यही बनाना है स्वभाव तो अजत अज होने से अजन्मा होने से कहा तत्र भी हेत्वंतर महाव दूसरे हेतु भी देते हैं इसका उत्पन्न में सब क्यों अतः एक आदाश है अतः स्वभाव तो अजस्य एक आत्मा संभव कारण जो तो स्वभाव था तो अजन्मा आत्मा है एक आत्मा है एक ही आत्मा है उसके उत्पत्ति कारण भी नहीं जो अजन्मा होगा उसकी उत्पत्ति कारण भी नहीं होगी ठीक है इत्यादि कहा ठीक है ये पश्चिट है दूसरा हेतु जो संभव से नविद्य कहा उसी के स्पष्टीकरण करते हैं उसके उत्पत्ति कारण नहीं है स्पष्टीकरण करते हैं यशमाद इत्यादि भाषण का अस्मात न वित्य थे अस्य कारण सम्भव का कारण जिससे कि इस जीव का कोई कारण नहीं है उत्पन्न होने के लिए कोई कारण नहीं है इसलिए तस्मात न कस्टित जाए थे जीव इसलिए कोई जीव पैदा नहीं होता कारण होता तो पैदा हो सकता था किंतु इसका कोई कारण नहीं है इसलिए यह पैदा नहीं होता कोई भी जीव पैदा नहीं होता ये तो जीव उत्पन्न होना केवल भ्रांति है यह वास्तव में कोई उत्पन्न नहीं होता तो अजापात सिद्ध हो है अजन्मा अद्वैतवाद की स्थिति इस तरह से होती है ठीक है उत्तरार्धम दया चष्ट उत्तरार्ध है यह तत्त तद सत्यम यत्र किंचित न जायते उत्तरार्ध है यही इसमें अद्वैत ही सत्य है तेसाम उत्तमम सत्यम तेसाम उपायदि नाम दे उपायदि सत्य बताया मुख्य रूप से सत्य तो यही होता है कोई पैदा ही नहीं होता यही होगा यत्र किंचित न जायते जहां कुछ भी नहीं होता जिस आत्मा में कुछ भी पैदा नहीं अज्ञान से कल्पना है सारे पूर्वेश पूर्वेश उपाय न उतारा। पूर्व में कहा था कहीं सृष्टि को उपाय बताया कहीं उपासना को उपाय बताया कहीं मनो को उपाय बताया भिन्न भिन्न स्थलों में कहा पूर्वेश उत्ता सत्या वो भी व्यावहारिकाल में सत्य थे वो व्यावहारिक सत्य थे सत्याना एक सत्यम एतम सत्यम हो जाएगा तेजाम सत्यम तेजा उत्तम तदुत्तम या षष्टी समासिका यह तत्तम तत सत्यम उनमें से जो उपाय भी सत्य कहा था व्यावहारिक रूप से सत्य कहा था तो उनमें मुख्य सत्य तो यही होता है पूर्वेश उपाय तुम उताराम सत्यााराम तो सत्य रूप से कहा था जिनको उपासना है सृष्टि है मनो को यह तत्त उत्तम सत्य यही मुख्य उत्तम सत्य तो यही है कोई पैदा ही नहीं यमिन सत्य स्वरूपे ब्रह्मणी अणुमात्र किंचित न ये जो सत्य स्वरूप जो ब्रह्म है त्रिकाला बाधित जो सत्य स्वरूप ब्रह्म है उसमें अनुमात्र भी जरा मात्र भी कोई पैदा नहीं हो सकता किंचित परमार्थता पैदा नहीं होता कल्पना से तो पैदा हो जाता है कल्पना से पैदा हो जाता है खरगोश में सिंह की कल्पना हम कर लेते हैं मनुष्य में सिंह की नर विषाण मनुष्य में सिंह की कल्पना करते हैं कल्पना से होता है कल्पना से जो होता है अज्ञान जन्य है वो तो वस्तु नहीं होता वो हो। मनुष्य में सिंग करके कल्पना करेंगे शिव होता है क्या वास्तव में नहीं होता कल्पना है, है। अज्ञान जन्य होता है वैसे सृष्टि सारी अज्ञान जन्य है जीव की उत्पत्ति अज्ञान से है वास्तव में कोई पैदा नहीं होता कोई कारण ही नहीं इसका एक अनुराध है ठीक ने कहा पूर्वेशु ग्रंथे थी विशेष पूर्वेशु के आगे ग्रंथेशु में लगाना पड़ेगा पूर्वेशु उनाम उपाय नाम कहा था न। पूर्वेशु उपाया, ना पूर्वेशु उपाय उपायित्व ने उताना पूर्वेशु ग्रंथेशु ऐसा लगाना कहते हैं तो ये शेष जोड़ देना पूर्वेशु के आगे ग्रंथेशु लगाना ग्रंथेशु आठम के बनेगा माना श्लोक रूप में ग्रंथ है कारिगा में है यहाँ उनमें जो कहा था उपायदि कहा उनमें यही सत्य है मुख्य सत्य यही ये तो किंचित न जायते अंतिम में भाष्य के अंतिम में इति शब्द है इति शब्द किसके लिए है इति शब्द अद्वैत प्रकरण परिसम्ति देवताई परिस समाप्ति देवताई इति शब्द जो है अद्वैत प्रकरण की परिता समाप्ति संपूर्ण रूप तो से समाप्ति अद्वैत में कोई कोई भी इधर उधर कर नहीं सकता इस तरह से समाप्ति करता है इस तरह से अद्वैत प्रकरण जो तृतीय है इसकी व्याख्या हो गई द्रं कर्णे स्मृया देव भद्रं पश्येक्षत्र स्थिरंगईस्तुवा पुनसस्तमशेम ओम ओ शांतिशा